लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार सुंदरी की रसोई सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार आज हम आपके पास चार तरह की भाजी बनाने का रेसिपी लेकर आए हैं अब आप सोचेंगे साहब एक प्रोग्राम में चार भाजी हां साहब तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आलू बैंगन भाजी आलू बैंगन भाजी सुनने में तो बहुत सीधी बात लग रही है और सच पूछिए है भी बहुत सीधी मगर यह भाजी इतनी मजेदार बनती है कि पूछिए मत आपको तो चाहिए क्या इसके लिए बैंगन ले लीजिए जितना बैंगन लिया उतना आलू ले लीजिए यानी अगर आपने 250 ग्राम बैंगन लिया तो 250 ग्राम आलू एक चुटकी हल्दी और दो चम्मच इमली का रस या वो नींबू के साइज का उसका इमली का एक क्या बोलते हैं उसको गोला यानी इमली का पेस्ट और साथ तीन चम्मच तेल ठीक है तो ये तो हुआ भाजी के लिए मगर इस भाजी में तड़का भी पड़ेगा तो चलिए अभी तड़के का सामान भी सुन लेते हैं दो चम्मच चने की दाल दो चम्मच उरद की दाल चौथाई चम्मच जीरा दो लाल मिर्ची तीन हरी मिर्ची एक इंच का अदरक का टुकड़ा पत्ते पत्ते अदरक अदरक काट लीजिए और दो बंश करी पत्ता अब साहब क्या करिए क्या करना है आपको बैंगन अरे भैया पूरा बैंगन नहीं बैंगन को काट लेना है बैंगन को काट लीजिए और आलू भी छील के काट लीजिए और कटा हुआ आलू बैंगन हल्दी थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में चढ़ा दीजिए दो तीन सीटी हो जाने दीजिए देखिए हमें आलू बैंगन को पेस्ट नहीं बना देना है. इतना उबालना है कि पक जाए उसके बाद ठंडा हो जाने दीजिए जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बहा दीजिए अभी देखिए एक्स्ट्रा पानी जो मैं आपको बहाने को बता रहा हूं ना इसका एक इस्तेमाल भी है वो भी आपको बताऊंगा मगर अभी ठहरी तो साहब आलू बैंगन निकाल लिया आपने अब ये जो तड़का आपने तड़के का जो सामान इकट्ठा किया था वो ले लीजिए यानी कि तेल डालिए तेल में थोड़ा चने की दाल उरद की दाल ज़ीरा उसके बाद लाल मिर्च फिर हरी मिर्च फिर अदरक ये डाल दीजिए सा और करी पत्ता तड़का तैयार हो जाए बस सिंपल हर रेसिपी की तरह जो आपकी सब्जी है उसके ऊपर ये तड़का डाल देना है देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था हम यहाँ पर तड़के में जो मसाले डाल रहे हैं न हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका फ्लेवर उस ऑयल में आ जाए और वो ऑयल हम डाल दे रहे हैं साफ सब्जी में तो वो ऑयल इतना तो होना ही चाहिए ना कि पूरी सब्जी में मिल जाए वो साहब उसमें डाल दीजिए अरे आप सोच रहे होंगे कि नमक कहाँ गया अरे भाई नमक डालना है नमक डालना है अभी क्योंकि अब जब आपकी सब्जी में आपने तड़का लगा दिया तब नमक डालिए और इसी के साथ में आपके पास जो मिर्ची है ना वो और थोड़ी अदरक जिंजर पतली पतली काट के उसको सब्जी के ऊपर बिखेर दीजिए अच्छा और सब्ज़ी में क्रंच लाने के लिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी भुनी हुई यानी रोस्टेड मूँगफली डाल दीजिए बस अब आप आपकी शानदार सब्जी तैयार हो गई और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी बस हो गया काम अरे रे रे रे, रे, रे आप सोच रहे होंगे कि साहब मैंने बात शुरू की थी कि चार भाजी बताऊंगा और बताई तो सिर्फ एक भाजी नहीं नहीं साहब चार भाजी है इसमें क्योंकि आप आलू बैंगन की जगह पर केला बैंगन बना सकते हैं अच्छा केला बैंगन ना चाहे तो भैया चना बैंगन यहां पर चना बैंगन का मतलब हुआ कि किया हुआ, सौ ग्राम वो लाल चना होता है ना वो ले लीजिए और उसको रात भर भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसको बैंगन में मिला दीजिए अब चलिए चने की जगह पर आप चाहे तो मटर डाल सकते हैं मटर बैंगन और या फिर आपको एक पांचवी रेसिपी भी बता देता हूं वो क्या है वो है कि आप बीन्स डाल सकते हैं बीन्स को रात भर भिगो दीजिए और वो बीन्स आप बैंगन में डालिए आलू की जगह पर जब आप वो बीन्स डाल देंगे ना तो ये बीन्स बैंगन की सब्जी हो जाएगी मगर यहां पर ये ध्यान रखना है कि आपकी बीन्स ऐसी होनी चाहिए जो बैंगन के साथ साथ पक जाए अब मैंने आपसे कहा ना कि वो जो पानी बचा है उसका भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है तो साहब उस पानी की बात यह है कि वो जो पानी जो मैंने आपसे कहा था ना बेकार हो गया है वो पानी आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आपको आटे में बहुत ही उमदा सब्जी का फ्लेवर मिल जाएगा अब आप सोचेंगे साहब यह, यह पानी क्या मैं चावल पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर लू कर लीजिए ना भाई अगर आप चावल के साथ में वो सब्जी खाने वाले हैं तो उस पानी में फ्लेवर तो है ही तो साहब ये बात हो गई अच्छा एक आपको सुझाव और दे रहा हूं जैसे मैंने बीन्स के लिए कहा ना कि बीन्स उतनी ऐसी लीजिए जो पक जाए बैंगन के बराबर तो देखिए बैंगन तो बड़ी मुलायम सब्जी है तो बैंगन तो आसानी से पक जाएगा आपका अब मगर हो सकता है कि बीन्स न पके तो यह खतरा हमेशा रहता है तो उसके लिए करना ये होता है कि बीन्स को आप चाहें तो भीगी हुई बीन्स को पहले थोड़ा स्टीम कर लीजिए तो उससे वो बैंगन के साथ साथ पक जाएगी तो साहब आज की हमारी रेसिपी आपके लिए तैयार है और आप इसको ट्राई करिए और ट्राई करके देखिए और अगर आपको पसंद आए तो सुंदरी जी को बताना मत भूलिएगा आप सोच रहे होंगे सुंदरी जी को बताएं कैसे अरे भाई जहां पर आप इसको सुन रहे हैं वहीं पर कमेंट के सेक्शन में आप उनको बता दीजिए और अगर वहां नहीं बता सकते तो जहां से भी आपको यह लिंक मिला है ना आप वहां फोन कर दीजिए मैसेज भेज दीजिए तो सुंदरी जी तक आपका संदेश पहुंच जाएगा चलते हैं नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नरम, कभी सख्त सख्त